नेल्सन मंडेला जिनी माइक हिंदी विदुषक उन्नीस सौ में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने उससे पहले उन्होंने अपने देश और लोगों की आजादी के लिए अनेकों वर्ष संघर्ष किया उनके पिता थेबू जनजाति के सरगना थे और उनके पुरखे पूरी तेंबू जनजाति के राजा थे मंडेला के जन्म से पहले ही गोरे दक्षिण अफ्रीको अफ्रीकियों ने वहां के आदिवासी राजाओं को हटाकर खुद दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था गोरो ने सबसे अच्छी जमीन खुद हड़प ली थी इससे स्थानीय अफ्रीकी बेहद गरीब हो गए गोरे ही सारे नियम कानून बनाते थे गोरो द्वारा ही बनाए नियम कानूनों से अश्वेत अफ्रीकियों के लिए जिंदा रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया था इससे पहले कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका को मुक्त कराते और उसे सभी लोगों के रहने के लिए न्यायोचित देश बनाते उन्हें तीस साल जेल में गुजारने पड़े बचपन में रात को नेल्सन मंडेला एक कमरे वाली गोल झोपड़ी में सोते थे वो अपने माता पिता और तीन बहनों के साथ सोते थे हरेक के सोने के लिए अलग चटाई होती थी उनकी मां के पास अपने परिवार के लिए तीन परंपरागत झोपड़ियां थी एक झोपड़ी सोने के लिए दूसरी खाना पकाने के लिए और तीसरी अनाज रखने के लिए जनजाति की अन्य शादीशुदा महिलाओं की तरह ही मां के पास पशुओं को रखने का एक बाड़ा भी था जहां वे अपनी दुधारू गाय रखती थी उन्होंने झोपड़ियों के पास एक बगीचा भी लगाया था वहाँ वो अपने परिवार के लिए सब्जियां उगाती थी उनकी जनजाति का प्रमुख भोजन एक प्रकार का मक्का था नेल्सन की मां पक, मक्के को पीस कर आटा बनाती थी फिर तो चूल्हे पर मक्के की रोटियां पकाती थी मक्का पीसने में नेल्सन की बहने मां की मदद करती थी नेल्सन घर के जानवरों और बकरियों को चराने ले जाता था कभी कभी नेल्सन अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाता था अगर वो किसी चिड़िया का शिकार करते तब वो तुरंत उसके पंख उखाड़ उसे पका खा जाते थे नेल्सन एक सुखद जिंदगी बसर कर रहा था पर जब वो दस साल का हुआ तब अचानक उसके पिता का देहांत उसके बाद नेल्सन अपने चचेरे भाई जोंगिन तांबा और उनके जोंगिन तांबा और उनके परिवार के साथ रहने चला गया चीफ ने नल्सन का अच्छा ख्याल रखने और उसे स्कूल भेजने का वादा किया पर मेल्सन ने नैल्सन ने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक स्कूल में नहीं सीखे उस जमाने में युवा लोग बड़ों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे थेम्बू राज्य के बहुत से लोग सरगना चीफ जोंगिन ताबा से मिलने के लिए आते थे उनमें एक सरगना थे चीफ ज्वेल भानगिले जूल उन्होंने चीफ जोंगिन ताबा को बताया कि कैसे थेम्बू राजा एक दूसरे के साथ लड़े और अंग्रेजों के साथ भी लड़े नेल्सन ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी फिर उसे समझ में आया कि थेम्बू जनजाति के पास अब जमीन क्यों नहीं थी थे। थेम्बू लोग अभी जितने गरीब थे वो उतने गरीब पहले कभी नहीं थे नेल्सन को समझ में आया कि अगर उसे अपने लोगों का जीवन स्तर सुधारना है तो उसे उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा 1941 में नेल्सन जोह गया वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर था वहां उसे सोने की खदान में एक पुलिसकर्मी की नौकरी मिली पहली बार नेल्सन ने अपनी जनजाति के बाहर की जिंदगी का अनुभव किया गोरो की सरकार के अनुसार अलग अलग नस्लों नस्लों को अलग अलग स्थानों पर रहना चाहिए था गोरे रंग को बढ़ावा देते थे शहरों में ज्यादातर गोरे बड़े आलिशान घरों में और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गोरों के इलाकों में ही रहते थे उनके नौकर चाकर हमेशा अश्वेत अफ्रीकी होते थे अश्वेत लोगों को शहरों के रहने और काम करने के लिए विशेष फॉर्मेट लेने पड़ते थे वहां पर अश्वेत लोग सिर्फ अश्वेत बस्ती बस्तियों में ही रह सकते थे उनकी बस्तियां अक्सर बंजर और सूखे इलाकों में होती थी जहाँ पर किसी भी खाने की चीज को उगाना बहुत मुश्किल होता था उनकी बस्तियों में नल पानी बिजली और टेलीफोन नहीं होते थे अश्वेतों को वोट और जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था गोरों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जालिम कानून बनाए थे तब दक्षिण अफ्रीका में छह से सात अश्वितों के पीछे सिर्फ एक गोरा व्यक्ति ही था शहरों के बाहर तो नौकरियों की और भी किल्लत थी जिन अश्वितों के पास काम का परमिट होता उन्हें सूरज ढलने से पहले शहर को छोड़ना पड़ता था उन्हें ट्रेन और बसों में लंबी यात्रा करके अपनी अपनी बस्तियों में वापस पहुंचना पड़ता था उन्हें अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही उठकर दोबारा काम पर जाना पड़ता था अश्वेत मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था और उनमें से ज्यादातर अपना पेट तक नहीं भर पाते थे बाद में नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी ऑफ रैंड में विस्लों के छात्रों को एक साथ पढ़ते हुए देखा वे छात्र दक्षिण अफ्रीका को एक नए तरीके से चलाने के बारे में चर्चा करते थे ज्यादातर गोरों का मत था कि गोरो को ही दक्षिण अफ्रीका की सरकार चलानी चाहिए पर बहुत से छात्र और अन्य लोग चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले रहने वाले सभी नस्लों भाषाओं और जनजातियों को समान अधिकार मिले नेल्सन मंडेला ने प्रण किया कि वे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को न्याय दिलाने में अपनी सारी जिंदगी लगा दें 1944 में मात्र 26 साल की उम्र में उन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एन में शामिल हो गए। तभी उन्होंने अपनी पहली पत्नी शादी भी की 1947 तक उन्हें ए की यूथ लीग का सचिव नियुक्त किया गया उन्नीस में ए ने एक हड़ताल का नेतृत्व किया बहुत से अफ्रीकी और भारतीय मूल के लोगों ने जिनके साथ गोरव ने अन्याय किया था उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया फिर उन्नीस में मंडेला ए एनसी की यूथ लीग के अध्यक्ष बने जब उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और धरना दिया तब मंडेला समेत 20 और लोगों को गिरफ्तार किया गया पर क्योंकि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी इसलिए दक्षिण अफ्रीका मजबूरन छोड़ना पड़ा उसके बाद से आम लोगों ने गोरो के अन्यायपूर्ण कानूनों का सख्त विरोध करना शुरू किया उन मोर्चों में गोरे और अस्वे दोनों मारे गए उसके बाद से सरकार ने मंडेला का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया ऐसा लगने लगा जैसे मंडेला और एनसी लड़ाई में उसके बाद से सरकार ने मंडेला का मुंह पूरी तरह बंद कर दिया ऐसा लगने लगा जैसे मंडेला और एनसी लड़ाई में हार गए पर मंडेला ने अपना संघर्ष जारी रखा उन्होंने समान हकों का अपना आंदोलन जारी रखा और गिरफ्तार उन्नीस सौ छप्पन में 155 लोग लोगों समेत उन पर राजद्रोह का आरोप लगा राजद्रोह का मतलब होता है सरकार की खिलाफत करना उसका तख्ता पलटना मंडेला समेत उनतीस लोगों को मृत्यु सुनाया गया पर जज ने उन्हें निर्दोष पाया उसके बाद सभी 156 दोषियों को रिहा कर दिया की के साथ टूट गई। में में ने की से ने से विवाह किया। अफ्रीका की की मुक्ति की लड़ाई में के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया 1960 में एक भयानक घटना घटी सार्कविलेज नाम के शहर में लोग अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तभी पुलिस ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी उस गोलीबार में उनहत्तर लोग शहीद हुए और 180 से ज्यादा आदमी औरतें और बच्चे घायल हुए उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ए पर पाबंदी लगा दी इससे ए का सदस्य होना गैरकानूनी हो गया नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया सरकार सरकार नेल्सन मंडेला को सा टू विले के आंदोलन को समर्थन देने के लिए सजा दे रही जब मंडेला को जेल से रिहा किया गया तब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया उन्होंने रंग के विरोध में सरकारी इमारतों को उड़ाया कोई मरे नहीं इस बात का उन्होंने पूरा ध्यान रखा पर उनका आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा था मंडेला पुलिस से बचते रहे वो बदल कर टैक्सी चलाते रहे, पर 1962 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें प्रिटोरिया जेल में पांच साल की कड़ी सजा सुनाई गई। जब वो जेल में बंद थे तब उन्हें दोबारा कोर्ट कचहरी ले जाया गया जहां पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई 13 जून 1964 को मंडेला को रोबेन आइलैंड जेल में भेजा गया। पर सिपाहियों ने मंडेला से खुद के लिए जेल शुरू में मंडेला और अन्य राजनीतिक बंदियों को मजबूरन दिन रात अपनी कोठरी में ही बंद रहना पड़ता था पर अंत में उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिली बाहर जाकर उन्हें डाक के बोरे सिलने पड़ते थे अगर किसी कैदी को किसी दूसरे से बात करते हुए पाया जाता तो उसे उस दिन उसे भूखा रहना पड़ता था जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तब अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों ने लगातार रंगभेद के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन किए उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी उन आंदोलनों में कई लोग मारे गए और बाकी जेल भेजे गए पूरी दुनिया ने मंडेला को जेल में रखने पर अपनी नाखुशी जाहिर की बहुत से देशों के लोगों ने मंडेला की रिहाई का प्रयास किया वे लोग दक्षिण अफ्रीका को रंग के शराब से भी मुक्त करना चाहते थे इसलिए प्रगतिशील देशों ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर बदलाव के लिए दबाव डाला दक्षिण अफ्रीका को ओलंपिक खेलों में भाग लेने से रोका गया उन्नीस सौ में अमेरिकी सरकार ने एक कानून पारित करके दक्षिण अफ्रीकी एयरलाइंस के जहाजों के अमेरिका पर पाबंदी लगाई उस कानून के तहत अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से माल खरीदना भी बंद कर दिया मंडेला के सत्तरवें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा संगीत का जलसा आयोजित किया गया उस कार्यक्रम को दुनिया के तमाम टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया अब दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार दुनिया के जनमत को नजरअंदाज नहीं कर सकती उन्नीस में एफ ई डब्ल्यू डी क्लर्क दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को सभी लोगों के लिए एक बेहतर जगह बनाने का काम शुरू किया फिर एक दिन राष्ट्रपति ने भरी सभा में घोषणा की कि मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाएगा 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए अब वे इकहत्तर वर्ष के थे उन्होंने दस दिन जेल में बिताए थे जेल के बाहर नैलसन मंडेला की भेंट अपनी पति पत्नी बिनी उस पूरे दौर में वे अपने पति के साथ अडिग खड़ी रहे पूरी दुनिया के लोग मंडेला की रिहाई से खुश हुए मंडेला की रिहाई का मतलब था कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अब रंगभेद्यायपूर्ण कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार थी मंडेला की, की रिहाई के बाद लोग खुशी से सड़कों पर नाचने लगे एफ ई क्लर्क ने मंडेला और एनसी के साथ मिलकर काम किया उन्होंने मिलकर नई सरकार के लिए मुक्त चुनाव की व्यवस्था की उन्नीस में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ उन्हें वोट देने के लिए लाखों अस्वियत लोग लंबी लाइनों घंटों धूप में खड़े रहे ये लोग अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं। मंडेला उस इलेक्शन में विजयी हुए और प्रेसिडेंट चुने गए क्लर्क अब प्रेसिडेंट मंडेला दुनिया का दौरा करते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट किल्टन जैसे लोगों से मिलते हैं वो अपने लोगों के लिए चाहे वे घोरे हो या काले शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं वो सभी दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं अब दक्षिण अफ्रीका में हर एक को वोट का अधिकार है हर एक दक्षिण अफ्रीका के नागरिक को कहीं भी घूमने का और जमीन जायदाद खरीदने का अधिकार है आप सभी रंग के लोग नौकरी कर सकते हैं और वहां उन्हें समान काम के लिए समान लेकर मिलता है आप मंडेला और दक्षिण अफ्रीका दोनों मुख्य मुख्य तारीखें उन्नीस सौ दक्षिण अफ्रीका में जन्म उन्नीस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से कानून डिग्री प्राप्त की उन्नीस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ए में शामिल हुए उन्नीस सौ राजद्रोह के लिए 155 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार उन्नीस सौ अंठावन मोजमो मादी की जिला से विवाह उन्नीस 21 साठ मार्च को सार्क विले में शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोलीबारी ईएनसी पर प्रतिबंध लगा मंडेला और साथियों को जेल भेजा गया 1961 मंडेला ने नए संगठन की शुरुआत की जिसने सरकारी इमारतों पर बम फेंके उन्नीस मंडेला को गिरफ्तारी के बाद पांच साल की कैद उन्नीस आठ अन्य लोगों के साथ मंडेला को आजीवन कारावास की सजा उन्नीस सौ सत्ताईस साल जेल में बिताने के बाद अंत में रिहा उन्नीस सौ के अध्यक्ष नियुक्त